चूड़ा मणि विधुर्बलवासुक भवो भव्याय लीलातांडवपंडिता नूतनजलधरुचूटीदुकुचौराय तस्में संसारमीरह से बीजा शकराचार्यवंवादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुरात्मूर्तिद विभागि व्योम व्याप्तहाय दक्षिणाूर्त नम ओम शांति शांति शांति प्राचीन लोगों का कहना है ध्वंस प्राग्भाव का अधिकरण में अत्यंत अभाव नहीं रहेगा नब्बे लोग कहते हैं अगर ध्वंस प्राग्भाव का अधिकरण में अत्यंत अभाव नहीं रहेगा पूर्व पर रक्त मध्य श्याम तो वहाँ पूर्व रक्त का ध्वंस और पर रक्त का प्रागभाव रहा अगर ध्वंस प्राग्भाव का अधिकरण में अत्यंताभाव नहीं रहेगा तो मध्य श्याम में रक्तम नाश्ति इस प्रकार की प्रतीति नहीं होनी चाहिए किंतु तो प्रतीति होती है तो प्रतीति होने से अर्थात तो मानना पड़ेगा कि वहाँ अत्यंता भाव रहता है तो प्राचीन लोग इसका समाधान दिए वो अत्यंताभाव नहीं है अपितु तो ध्वस प्राग्भाव ही है तभी नब्बे लोग कहते हैं अगर वो ध्वंस प्राग भाव है श्याम है इसलिए आप कह देते हैं कि ध्वंस प्राग्भाव वो प्रतीति हो रही है जब हम पांच का श्रृंखला कहेंगे मध्य वाला जो रक्त होगा तो वहाँ प्रथम रक्त का ध्वंस और पंचम रक्त का प्रागभाव रहेगा रहने से वो तृतीय रक्त में ये प्राग्भाव ध्वंस की प्रतीति होनी चाहिए अभी नब्बे लोग कहते हैं अभी वहाँ अत्यंताभाव की प्रतिति नहीं है बिल्कुल रक्त की प्रतिति है और आप प्राचीन का मत में वहाँ ध्वंस प्राग की प्रतिति होनी चाहिए नब्बे का मत में अत्यंताभाव की प्रतिति क्यों नहीं होगा कहेंगे तत्वकालीन तो तो वो नहीं है अभी तो रूप ज्ञानकालीन है रक्त रूप अभावकालीन होने से वो संबंध होता अभी वो नहीं है संबंध है इसलिए अत्यंताभाव का प्रतीति नहीं होगी नब्बे मत में तो ठीक है तो प्राचीन लोग उसके लिए समाधान दे दिए ध्वंस और प्रागभाव यह इसका इसमें भी रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व रहेगा इसको भी कह सकते हैं और जहाँ रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व रह जाएगा वो रक्तम नास्ति ऐसे ज्ञान होगा क्योंकि नब्बे का मत में रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव एक कौन सा अभाव को कहेगा नब्बे का मत में अत्यंत अभाव तभी तो प्राचीन लोग भी मान लिए कि ध्वंस प्रागव भी रक्तत्वावच्छिन प्रतियोगिता का अभाव होगा किंतु ये सार्वकालिक नहीं होगा ये अव्याप्रृत्ति हो जाएगा अव्यापत्ति का लक्षण क्या हुआ था स्वभाव सामान तो ये अव्याप्यवृत्ति होगा अव्याप्रृत्ति होने से जो मध्य श्याम वाला था वहाँ रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ज्ञान हो जाएगा तो रक्तम नाश्ति ज्ञान हो जाएगा और जो द्वितीय था जो पांच का श्रृंखला था वहाँ भी मध्य रक्त में ये प्राग्भाव ध्वंस है तो होने पर भी हमको रक्तम नास्ति इस प्रकार ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि अभी वो ध्वंस और प्राग्भाव में रक्तत्वावच्छिन्न तो प्रतियोगिता तत्व तो नहीं है जो तो तो ये जो रक्तत्व और प्रतियोगिता ये व्याप्य वृत्ति है अर्थात ध्वंस प्रागह में कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा तो नहीं रहने से ये ज्ञान नहीं हुआ इस प्रकार की समाधान देते हैं प्राचीन लोग अभी नब्बे लोग उसके ऊपर दोष देते हैं मतलब कहते हैं विनिगमना बिहेण आप रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व तो मान लिये और श्याम में ये प्रतीत होता है बोल करके कहते हैं जहां तीन श्रृंखला है प्रतीत होता है वो कहते हैं तो नब्बे लोग कहते हैं ये जो मध्य श्याम हुआ त्रीन का श्रृंखला मध्य श्याम में रक्तत्व रक्तत्वावच्छिन्न रक्तम नाश्ति इस प्रकार ज्ञान होता है और आप उसको कहते हैं कि ये प्रागभाव है और ध्वंस है जिसको शास्त्र का संस्कार है वो कह सकता है कि यहाँ पहले रक्त था ए, रक्त था उसका ध्वस है आगे रक्त होने वाला है उसका प्रागभाव रहेगा किंतु जिसको ये संस्कार नहीं है उसको आपात इतने तो आपात प्रतीति इतनी ही होगी कि रक्तम नाश्ति तो इसलिए वास्तविक वह रक्त प्राग्भाव ध्वंस का आपको प्रतीति नहीं हो रहा है आप जानते हैं ऐसा घटना हुआ इसलिए आप कहते हैं क्योंकि प्रतीतित तो हो रहा है रक्तम नाश्ति इसको आप ध्वंस प्राग्भाव कहते हैं अर्थात आपका ज्ञान का आधार पर आप कहते हैं तो प्रकृति के बिना भी अगर केवल आपका ज्ञान के आधार पर आप कहते हैं तो वहाँ वायु का संयोग वायु चलमान है तो वायु का संयोग तो उसी जगह में जहाँ रक्त का ध्वंस हो रहा है तो उसी जगह में वायु का संयोग भी चलमान वायु का संयोग भी नाश हुआ तो वहाँ चलमान वायु का ध्वंस मतलब वायु संयोग का चलो मानो वायु संयोगों का ध्वंस भी वहां है रक्त ध्वंस रक्त प्राग भाव प्रतीति नहीं होने पर भी आप कहते हैं कि रक्तम नास्ति इसका विषय है ध्वंस प्राग भाव जो कि आपको प्रतीति नहीं रहे, रहे। हो रहे है केवल बुद्धि से कह रहे हैं हमको प्रतीति हो रही रक्तम नास्ति और इसका अर्थ आप उसको कहते हैं जो कि प्रतीति नहीं हो रहे बुद्धि से कह रहे हैं तो अगर प्रतिति नहीं होने पर भी बुद्धि से आप इस प्रतिति का विषय वो है इस प्रकार कहेंगे तो वायु संयोग की ध्वंस ये प्रतिति होगा क्या नहीं होगा किंतु वहाँ है नहीं है है तो रक्तम नाश्ति का प्रतीति विषय वो हो रक्तम नास्ती प्रतिति का विषय जैसे ध्वंस प्राग भाव ये तो प्रतिति नहीं हो रही फिर भी कहते हैं कि विषय ये है तो फिर रक्तम नाश्ति का विषय प्रतीति हो रही है रक्तम नाश्ति इसका विषय वायु संयोग ध्वंस जो कि वहाँ है जानने वाला जानते हैं वो कहेंगे इसका विषय रक्तम नाश्ति प्रती का विषय वायु संयोग ध्वंस इसको भी लीजिए तो वायु संयोग ध्वंस कहेंगे इसी प्रकार की हो सकता है जो उसमें धूलिकन चलते हैं उनका भी संयोग हो जाता है घट के साथ तो उनका भी संयोग का ध्वंस हुआ तो इसी प्रकार के कितने पदार्थ के से हो सकते हैं और कहेंगे वहाँ जल का उणु उनका ध्वंस तेज का उणु ये संयोग नास हो रहा है तो ये सब अनंत से वहाँ आ सकते हैं तो रक्तम नाश्ती ये प्रतीति का विषय जैसे रक्त ध्वंस रक्त प्राग ये हो सकता है इसी प्रकार के बहुत सारे हो सकते हैं क्यों प्रतीतित नहीं हो रहे है बुद्धि से मान रहे हैं तो मान रहे हैं तो ये सब ऐसे हो सकते हैं तो फिर गिर ये कह रहे हैं। <coughs> आगे पंक्ति देखिए पदार्थान्तर ध्वंस प्राग भाव योरपी तत्व प्रसंग <coughs> गिरह किसका किसका बीच में विनिगमना बिरह कहते हैं एक तो है रक्त ध्वंस प्राग भाव दूसरा क्या है पदार्थांतर ध्वंस प्रागभाव यो हो पदार्थान्तर देखिए मेरा मरुद्री में रक्त रूप ध्वंस उत्पत्ति काल उत्पत्तिक का तत् तत्समाधिकरण वायु संयोगादि ध्वंस रक्त रूप का ध्वंस रूप ध्वंस का जो उत्पत्ति काल रक्त रूपध्वंस उत्पत्ति काल कालो कालो उत्पत्ति यले रक्तरूप ध्वंस उत्पत्ति काले उत्पत्ति उत्पत्तिश्य और वो तत्समानाधिकरण जहाँ रक्तरूप की ध्वंस हुआ वहीं वो भी होना चाहिए तत्समानाधिकरण क्या पदार्थ है वायु आदि ध्वंस वायु संयोग आदि बाकी जल तेज कुछ भी और ले सकते हैं तो उसका जो ध्वंस ये अभी वहाँ विद्यमान है तो प्रतिति नहीं होने पर भी प्रतीति का विषय अगर स्वीकार किया जाएगा तो ये भी सब विद्यमान है होने ये भी सब प्रतीति का विषय हो जाए तो विनिगम आगे दिनकरी में पदार्थान्तर ध्वंस प्रागभावरअपी तत्स्वीकार प्रसंगे नत्स्वीकार तत अर्थात रक्तम नास्ती इति प्रती विषयत्व स्वीकारेन अभी प्रतिति विवाद हो रहा है रक्त रक्त रूप नास्ती ये प्रतिति का विषय क्या होगा प्राचीन लोग कहते हैं ध्वंसप्रागभाव होगा नव्य लोग कहते हैं ये भी हो सकता है वायु संयोग ध्वंस ये भी हो सकता है तो तत् तत्स्वीकार तत तत्स्वीकार अर्थात तत रक्तम नास्ति अथवा रक्तरूपम नास्ति ये प्रतिति विषयत्व तो तत्शब्द का अर्थ ये है रक्तूपम नास्ति प्रतीति विषयत्वस्वीकारेण स्वीकार प्रसंग गौरवात तो पदार्थांतर ध्वंस प्राग भाव वायु संयोग का ध्वंस वायु संयोग का प्राग भाव ये सब भी रक्तम रूपम नास्ति ये प्रतीति का विषय बने प्रती विषयत्व अंगीकार स्वीकार प्रसंग इसके प्रसंग आपत्ति आ जाएगी बने से गौरवात ये गौरव कैसे हो गया रामरुद्री में देखिए गौरवाद विनिगमना विरहेण हम पदार्थान्तर ध्वंस प्राग भाव के भी ले सकते हैं रक्तध्वंस प्राग भाव के भी ले सकते हैं विनिगमना बिरह हुआ होने से जब पदार्थान्तर ध्वंस प्राग भाव लेंगे तो अनंत ध्वंसादो रक्तत्वावच्छिन्न प्रतिको कल्पना पत्या अनंत ध्वंस अभी कितने वायु संयोग वहां ध्वंस हो सकते हैं ऐसा नहीं कि एक क्षण में घट में एक वायु संयोग ये अनंत वायु परमाणु का संयोग होंगे वो सब का ध्वंस होगा संयोगों का ध्वंस होगा इसलिए कहते हैं अनंत रक्तत्व रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता को तो कल्पना करना पड़ेगा अर्थात रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का ये अनंत ध्वंस हो जाएंगे ये सब भी ध्वंस हो रहा है और आगे वाला संयोग का ये सब प्रागभाव रहेंगे ये गौरव होगा अच्छा आगे दिनकी में विनिगमनारहेण पदार्थान्तरध्वंस प्राग भावोरपी तत्स्वीकार प्रसंगेन अर्थात तत रक्तम रक्त इति प्रतिति विषय तो स्वीकार अनंत नौरवात्न्तध्वंस ये प्रतिति का विषय हो सकते हैं तद तदपेक्ष इसलिए नवीन लोग कहते हैं कि अभी आप तो ये एक तो दोष आया कि अनंत ध्वंस प्रागभाव प्रतीति विषय हो सकते हैं सब ये दोष आया दूसरा आया कि आपका जो मुख्य सिद्धांत था उससे हटकर के आप ध्वंस प्राग को भी रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ये भी स्वीकार कर लिए क्योंकि ये प्राचीनों का मत नहीं था प्राचीन लोग कहते हैं कि सामान्य अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ध्वंस प्रागभाव नहीं होते उनका मुख्य सिद्धांत तो था क्योंकि कपालों को देखने से तो इस कपाल में तदघट भविष्यति ऐसे ज्ञान होगा नहीं कि सकल अभटो भविष्य इस प्रकार तो ज्ञान नहीं होगा इसलिए कपालों में केवल तद घट का प्रागभाव दिखना है अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये घटत्व तो अवच्छिन्न प्रागभाव ऐसा वहाँ प्रतीति नहीं होती है इसलिए ध्वंस प्राग भाव ये सामान्य अवच्छिन्न प्रतियोगिता को नहीं होते हैं किंतु अभी समाधान देने के लिए आप ये मान लिए और दूसरा उसमें फिर मान लिए कि वो अव्यापिवृत्ति है तो इतने सारे कल्पना करने का अपेक्षा नब्बे लोग कहते हैं तदअपेक्षया तदअपेक्ष अर्थात अनंत ध्वंस प्राग भाव को लेकर के विनिगमना एक दोष दूसरा दोष है कि ध्वंस प्राग भाव को सामान्य अवच्छिन्न प्रतियोगिता को मान ली तृतीय बात हो गया कि वो सामान्य अवच्छिन्न प्रतियोगिता का ये भी अव्यापी वृत्ति मान लिए इतने सारे स्वीकार किए तदपेक्ष तो अत्यंताभाव अंतराश्याब कल्पन एवं लाघवात इतनी अन्त्र विस्तर ये तीन दोष को स्वीकार करने का अपेक्षा तीन दोष क्या क्या हो गया एक तो हो गया कि विनिगमना विरहेण पदार्थान्तर ध्वंस प्रागभाव ये भी सब आएंगे ये प्रथम दोष हुआ दूसरा दोष हुआ ध्वंस प्राग भाव को आप सामान्य अवच्छिन्न प्रतियोगिता का स्वीकार किए ये दूसरा दोष हुआ तीसरा दोष हुआ ये सामान्य व सामान्यवच्छिन्न प्रतियोगिता का इसको अव्यापक माने इतने दोष स्वीकार करने का अपेक्षा है जो मध्य श्याम में जो नास्ति रक्तम नास्ती इस प्रकार की जो अत्यंता भाव का ज्ञान हो रहा है अत्यंत से अंतरा श्यामादो जो मध्यम पूर्वोत्तर रक्त मध्यम श्याम उसमें जो अत्यंत भाव की प्रतीति हो रही है वो संबंधत्व कल्पन उस समय में उसका संबंध है और फिर जब रक्त हो जाएगा वो संबंध नाश हो जाएगा तो संबंध है तो रक्त अभाव प्रतीति होगी संबंध नहीं तो रक्त रूपाभाव प्रतीति नहीं होगी और संबंध का घटक तो है ना हम कह दिए तत्द अभावकालीन तो जिस समय में अभाव अभावकालीन तभी संबंध है तो श्याम में रक्त अभाव है तत्कालीन जो घट वही संबंध हो गया तो ये नवे लोग समाधान देते हैं तो श्यामाद अत्यंत अभाव संबंध कल्पनेन एवं लाघवत इति अन्यत्र विस्तर अन्य ग्रंथ में इसका विचार हुआ है अच्छा अभी प्राभाकर लोग प्रभाकर के अनुयायी लोग शंका करते हैं अभाव वस्तु द्विधा इत्यादि विभागों अनुपन्न अभावस्तु द्व्यधा संसर्ग अन्योन्या भाव भेद ऐसा तो कहते तो ये विभाग ठीक नहीं है क्यों नहीं है कहता अभाव एवं माना भाव ये प्रभाकर लोग ये अभाव को ही स्वीकार नहीं करेंगे अर्थात तो अभाव एक भिन्न पदार्थ है ऐसा नहीं मानेंगे क्यों नहीं मानते हैं कहते अभाव तो अधिकरण रूप ही है उससे कुछ भिन्न पदार्थ तो नहीं है अभावे एवं माना भाव इति अभिप्रायण प्राभाकर संकते प्रभाकर के अनुयायिक लोग शंका करते हैं अच्छा मूल में मुक्तावली में इसमें तो अठानवे पृष्ठ में है नौ मुक्तावली का अंतिम शब्द है ननु अस्तु अभावान लागवाद लाघवात चेत प्राभाकर लोग कहते हैं कि अभाव अधिकरण रूप हो क्योंकि लाघवात लाघवात नहीं तो आपको अभाव पदार्थांतर मानना पड़ेगा तो यही लाघवर्थ पदार्थांतर स्वीकार नहीं करके अधिकरण रूप स्वीकार कर लीजिये चेत नया एक लोग कहते हैं न अत्यंत अनंताधिकरणात्मकत्व कल्पना अपेक्षा अतिरिक्त कल्पना या एवं अगर अभाव को आप अधिकरणात्मक कहेंगे घटा भाव भूतल में यह होगा मंदिर में नदी में पर्वत में अन, बहुत स्थान पर हो सकता है अगर घटा भाव को अधिकरण रूप कह देंगे तो घटाभाव ये सत्संग भवन में होगा मंदिर भी होगा ये भी होगा वो भी होगा तो अनंत अधिकरणात्मकत्व कल्पना करना पड़ेगा एक घटा भाव अनंत रूप हो सकता है तो उसके अपेक्षा अतिरिक्त कल्पनाया अभाव को आपको कल्पना करना पड़ेगा अभाव किससे अतिरिक्त होगा भावों से अर्थात भावों अतिरिक्त कल्पनाया एवं लघी अस्तुअ प्रभाकर कहता है कि अभाव ऐसे पदार्थ कल्पना नहीं करेंगे तो नया कहते हैं कि नहीं करेंगे तो अनंत अभाव कल्पना करना पड़ेगा तो उससे लघियस लघियान है अतिरिक्त अभाव की कल्पना कर लेंगे अर्थात भाव से अतिरिक्त एक अभाव कल्पना कर लेंगे दिनकरी में अभावस्य अधिकरणात्मकत्वे अधिकरणात्मक गौरवम प्रदर्शम अनंत इतिम अभाव को अगर अधिकरणात्मक कहेंगे कौन कह रहा है प्रभाकर तो अगर कहेंगे तो गौरव प्रदर्शयतुं तुम कह प्रद प्रदर्शी नहीं आय गौरव दिखाता है तो अभाव को अधिकरण रूप मानने से गौरव होगा इसको दिखाने के लिए कह दिया कि अनंत अभाव अनंत रूप हो जाएगा फिर एक घटा भाव अनंत रूप हो जाएगा अनंत शब्द व्यवहार करने का तात्पर्य है कि गौरव दिखाना है तो ये नया एक लो के लोग कहते हैं तो अभाव को अधिकरण रूप मानने से अनंत घटा भाव ही अनंत रूप होगा गौरव होगा इसलिए क्या करना है अभाव को अतिरिक्त पदार्थ मान लेंगे किसे अतिरिक्त दिनोकरी में कहते हैं भाव अतिरिक्त इत्यर्थ अभाव भाव से अतिरिक्त होगा अच्छा आगे अगे दिनोकरी में अभाव अधिकरणात्मकत्वे अभेदे अभाव अगर अधिकरण रूप हो जाएगा अभाव से अधिकरणात्मकत्व अर्थात अभाव अधिकरणात्मक तो अभाव अधिकरणात्मक हो गया तो अभाव तो और अधिकरण में कोई भेद रहेगा तो अभेदे अगर अभाव अधिकरण अभाव हो गया आधेय अधिकरण अधिकरण ये दोनों में भेद होना चाहिए था अगर आप भेद नहीं मानेंगे तो आधार आधे अभाव अनुपपत्ति रूप दोष तो अगर आप अभाव को अधिकरण रूप मानेंगे तो आधार आधे भाव नहीं होगा एक में आधार आधे भाव कैसे होगा क्योंकि अभाव तो अधिकरण रूप हो गया तो एक ही में आधार आधे अभाव रूप बनेगा नहीं आधार आधे भाव अनुपत्ति ये दोष आएगा नया एक कह रहे हैं प्रभाकर को सोपी अस्मिन मते न अस्मिन मते अर्थात तो न्यायिक मत में न्यायिक को अभाव को अधिकरण से भिन्न मानते हैं भिन्न मानने से आधार आधे अभाव हो जाएगा तो कहते हैं अस्मिन मते अस्मिन मते अर्थात न्यायिक मते न अतिरिक्त तो मानेंगे तो अभाव को इस मत में ये दोष नहीं आएगा एवं छ मुक्तावली में पूर्व पृष्ठा में एवंच च आधार आधेय भाव आधार आधेय भाव भी हो जाएगा तो नया एक मत में आधार आधेय भाव हो जाएगा प्रभाकर मत में नहीं होगा क्योंकि प्रभाकर अभाव और अधिकरण को एक मानता है इसलिए आधार आधेय भाव नहीं होगा एवंच एवंच एवं दिन करी में अधिकरण अपेक्ष अतिरिक्त एवं चौका अर्थ हो गया अधिकरण अपेक्षा अतिरिक्त कश्य अभावश्य तो होने से ये आधार आधे अभाव भी बन जाएगा अभी प्र, प्र, प्राभाकर ये सब प्राभा करा हा कहते हैं आप नया इकलोक भूतल में घटा भाव होगा और घटा भाव में पटा भाव हो सकता है नहीं हो सकता है होगा तो ये नया इकलोक कहते हैं तो ये जब भूतलो में घटा भाव रहेगा ये घटाभाव भूतलों से भिन्न होगा और जब घटाभाव में पटाभाव होगा वो पटाभाव घटाभाव से भिन्न नहीं है ऐसा कहेंगे ऐसा तो कहने का उनका तात्पर्य है कि आप घटाभाव को भूतल कह देंगे घटा भाव के अभाव है और भूतल एक के भाव पदार्थ है ये दोनों एक कैसे होंगे ये तो किसी स्थिति में नहीं होगा किंतु जब आप घटा भाव में पटाभाव रख रहे हैं तो पटाभाव अभाव है वो घटा भाव में रखते हैं तो अधिकरण रूपो हो जाएगा तो ऐसे नया एक लोग मान लेते हैं तो अभी मीमांसक लोग उनको कहते हैं प्रभाकर वो तो कहते हैं देखिए आप जब पटाभाव को घटाभाव में रखें तब तो, तो आप मान लेते हैं आधार अधिकरण एक हुआ तो भी आधार आधे अभाव मानते हैं नहीं मानते हैं जब अभाव अधिकरण अभाव हुआ तब अधिकरण रूप हो गया अभाव एक हो गए तो भी आप कल्पित आधार आधे भाव मान लेते हैं तो जब इसी प्रकार के अभाव को भाव अधिकरण में रखते हैं तब तो भी एक मान करके आधार आधे भाव क्यों कल्पना नहीं कर पाएंगे तो एक जगह में करते हैं सर्वत्र क्यों नहीं करेंगे ये अभी प्राभाकर लोग दोष दिखाते हैं नानू अभाव अधिकरण का अभावश्य कैसे कहेंगे अभावो अभाव अधिकरणम यस अभाव तो अभाव अधिकरण के अभाव अर्थात पटाभावों को घटा भाव में रख रहे हैं तो घटा भाव हो गया अधिकरणम तो अभावो भाव भाव भाव अभाव घटा अधिकरण ये पटाभाव से सपटाभाव स अधिकरण का अभाव <भाव> का अभाव अधिकरण के अभाव से अधिकरणात्मकत्व अर्थात अधिकरण रूप हो गया तो उनसे यथा आधार आधे अभाव अभी अभाव अधिकरण का अभाव ये प्राभाकर लोग मानेंगे नहीं मानेंगे अभाव का अधिकरण अभाव जब होगा तो ये जो आधे अभाव ये अधिकरण अभाव रूप है ये प्राभाकर मानेंगे नहीं मानेंगे और अभाव अधिकरण का जो भाव है ना भाव अधिकरण का अभाव भाव अधिकरण का अभाव तो अधिकरण भाव है अभाव है भाव है अर्थात भाव में जब हम अभाव रखते हैं तो यहाँ ये अभाव अधिकरण रूप है प्रभाकर मत में प्रभाकर मत में अभाव को भाव में रखेंगे तब अभाव भाव रूप होगा नहीं होगा प्रभाकर मत में होगा और प्रभाकर मत में अभाव को अभाव में रखेंगे तभी आधे अभाव अधिकरण अभाव रूप होगा नहीं होगा प्रभाकर मत में भाव को भाव अभाव को भाव में रखें अभाव को अभाव में रखें अभाव तो सर्वदा अधिकरण रूप होगा ही किंतु नया का मत में दो अलग अलग हैं अभी उसको लेकर के प्रभाकर कह रहे हैं अभाव अधिकरण का अभावश्य अभी यहाँ अधिकरण क्या है अभाव आधेय अभाव तो अधिकरणात्मकत्व यथा आधार आधेय अभाव उपपत्ति तो अधिकरण भी अभाव है आधेय भी अभाव है तो भी आधार आधेय अभाव हो जाता है और अधिकरण रूप मान लेते हैं आप तथा तो सर्वत्र अस्तु सर्वत्र अर्थात भाव अधिकरण का भाव वहाँ भी यही मान लीजिए अस्तु इति अतः अभी क्या हुआ नयायिक लोग जो दोष देते थे आधार आधे भाव नहीं बनेगा अगर अधिकरण रूप मान लेंगे तो अभी उनका ये दोष प्रभाकर खंडन कर दिए तो होने से अभी नया एक लोग दूसरा दोष दिखाते हैं अभाव को अधिकरण रूप मानेंगे तो दूसरा दोष होगा प्रथम दोष तो खंडित हो गया प्रथम दोष क्या था अभाव और अधिकरण रूप हो जाएगा तो आधार आधे अभाव नहीं बनेगा इसको प्रभाकर खंडन कर दिए कहाँ दोष दिखा करके अभाव अधिकरण का अभाव तो वहाँ जैसे नयायिक लोग मान लेते हैं आधार अभाव अधिकरण अभाव रूप है इसी प्रकार के सर्वत्र मान लीजिए प्रभाकर ये खंडन करने से न्याय के नयायिकूषणांतरम अन्य दोष दिखाता है अर्थात तो अभाव को अधिकरण रूप मानेंगे तो यह दोष होगा पूर्व दोष तो नहीं है मुक्तावली में एवं च एवं से अर्थात अभाव को अधिकरण रूप मानेंगे तो शब्द मानें तो, तो का अभाव कहाँ रहेगा आकाश में रहेगा तो शब्द का अभाव ये पृथ्वी में रहेगा नहीं रहेगा रहेगा किंतु शब्द का अभाव आकाश में भी रहेगा आकाश में शब्द भी रहेगा शब्दाभाव भी रहेगा अगर आप अभाव को अधिकरण रूप कहेंगे नया कह रहे हैं प्रभा का रूप अभी शब्दाभाव क्या रूप हो जाएगा आकाश रूप और आकाश की प्रतीति होगी नहीं होगी तो शब्दाभाव की भी प्रतीति नहीं होनी चाहिए यह हो गया दूसरा दूसरा चीज है कि गंध ये किससे ग्रहण होगा घ्राणेंद्रिय से तो अगर आप कह देंगे कि गंध अगर घ्राणेन्द्रिय से ग्रहण होगा गंधा भाव से और क्या अधिग्रहण होगा गंध घ्राणेन्द्रिय से गंध तो क्या उनका नियम है य इंद्रियण यो गुण गृहते तदभाव तदगता जाति तदभाव से तेन वो इंद्रियण गृह्य तभी गंधाभाव भी से ग्रहण होगा तो अगर गंधा भाव अधिकरण रूप हो जाएगा कहेंगे तभी अधिकरण मान लीजिए कि एक पुष्प में सुगंध नहीं है सुरभि नहीं है तभी सुरभि का अभाव है वो पुष्प में तभी वो पुष्प किस इंद्रिय से ग्रहण हो रहा है पुष्प चक्षुर इंद्रिय से ग्रहण हो रहा है आप कहेंगे कि गंधा भाव भी क्या रूप हो जाएगा गंधा गंधाभाव को अधिकरण रूप कहेंगे और सुरभि गंधा अभाव इस श्वेत पुष्प में है अभी गंधा गंधाभाव वो पुष्प रूप हो गया पुष्प किससे ग्रहण होता है चक्षुर इंद्रिय से तो गंधा भाव भी फिर किससे ग्रहण होने लगेगा चक्षुर्रिया से और बाकी रसगुल्ला का तो बात छोड़िए <laughs> तो क्या होगा नहीं तो आपको फिर जो स्पर्श इंद्रिय से रसा भाव का भी ग्रहण होने लगेगा क्योंकि जो रसा भाव तो ये अभी अधिकरण रूप हो जाएगा रसा भाव द्रव्य हो जाएगा तो द्रव्य हो जाने से आपको स्पर्श इंद्रिय से रसाभाव भी ग्रहण होने लगेगा अभी नया एक लोग कहते हैं अभाव को अगर अधिकरण रूप मानेंगे ये सब दोष आएगा शब्दाभाव का ग्रहण नहीं होगा गंधाभाव रसा भाव ये सब चक्षु तो इससे सब ग्रहण होने लगेंगे ये दोष आएगा मुक्तावली में एवं च तत्त छब्द गंध रसाद्यभावान प्रत्यक्षत्व उपपद्यते एवं चर्थात अभाव को अधिकरण से भिन्न रूप मानने से शब्द गंध रसादी अभाव इनकी प्रतीति होगी नहीं तो शब्दाभाव की तो प्रतीति हो नहीं पाएगी क्योंकि आकाश की प्रतिति नहीं हो रही है और दूसरा जो कह दिया गंध रस इत्यादि का अभाव की प्रतिति वो उस इंद्रिय से और नहीं हो पाएगा अन्य इंद्रिय से कहना पड़ेगा किंतु अन्य इंद्रिय से तो होता नहीं गंध अभाव की प्रतिति कभी चक्षु से तो होता ही नहीं तो ये इसके प्रत्य प्रती नहीं हो पाएगी किंतु अभाव को से भिन्न मानने से इनके प्रत्यक्षत्व उपपद्य संभव हो जाएगा अभाव को अधिकरण रूप मानेंगे तो फिर इनका प्रत्यक्ष संभव ही नहीं होगा गंधाभाव की प्रत्यक्ष अर्थात तो से संभव नहीं होगा वो नया मतलब फिर मीमांसकों को मानना पड़ेगा चक्षु से गंधाभाव ग्रहण होगा क्योंकि गंधाभाव हो गया अवद्रव्य रूप तो वो चक्षु से ग्रहण होगा किंतु तो होता नहीं तो अंतिम ही मान लेना पड़ेगा कि उसका प्रत्यक्ष फिर होगा ही नहीं किंतु अभाव को अधिकरण से भिन्न रूप मानने से उनका प्रत्यक्ष संभव होगा अन्य दिनक में अथथ था। अर्थ अभाव अत्मक अभाव अगर अकरण मानेंगे तो मुक्तावली में अन्यथा अन्य तत्तद तत्तद इंद्रिय त्रिय इंद्रिय अग्राह्य प्रत्यक्ष सै तदिका शब्द का आकाश शब्द शब्द का आकाश इसी प्रकार की गंधा भाव का कोई पुष्प रसा भाव का कोई ये द्रव्य हो गया ये सब जो अधिकरण तत्द्रिय अग्राह्यवात्त अभी गंधा भाव पुष्प रूप होने से और घृण इंद्रिय ग्राह्य नहीं होगा तो तत्वदींद्रिय तो अग्राह्यवात् प्रत्यक्षत्व न सत्त और चक्षु का सामर्थ्य नहीं है कि गंधाभाव को ग्रहण करने के लिए इसलिए प्रत्यक्ष अभाव से प्रत्यक्षत्व अभाव प्रत्यक्ष नहीं होगा आगे दिन करी में एतेन एते न अर्थात बक्ष्यमाण दूषण आगे जो दूषण है ये कहा जाता है अर्थात तो आगे जो दूषण कहा जाएगा उसके लिए अभी जो कहा जाएगा वो ठीक नहीं होगा तो अभी क्या कह रहे हैं ऐसे न ज्ञान विशेष काल विशेषाध्यात्मकत्व अभाव इति प्रत्युतम अभाव से ज्ञान विशेष काल विशेष विशेषाध्यात्मकत्व अर्थात तो अभाव ज्ञान विशेष रूप है अथवा अभाव काल विशेष रूप है ये प्रत्युक्तम ऐतने का अर्थ कहा जाता है वक्ष्यमाण दूषण है दूषण क्या है आगे कहते हैं अप्रत्यक्षपत्त्य अभाव को ज्ञान विशेष कहेंगे अथवा अभाव को काल विशेष कहेंगे तो इसकी प्रत्यक्ष ये नहीं होगा अभाव को ज्ञान विशेष कहेंगे जैसे बौद्ध लोग कहते हैं बौद्ध लोग का जो बौद्ध अर्थात तो योगाचार वाले जो विज्ञानवादी इनका तो सब विज्ञान है क्षणिक है तो विषय कुछ अलग नहीं है तो ज्ञान ही है तो वो लोग कहेंगे कि अभाव क्या है ये ज्ञान विशेष है भाव क्या है कदम ज्ञान विशेष है ज्ञान से तो अन्य कुछ नहीं है तो अभाव भी ज्ञान विशेष है तो ज्ञान विशेष है कहते हैं उसके ये प्रत्यक्ष बौद्ध मत में वो लोग ज्ञान को उसी ज्ञान का प्रत्यक्ष मानते हैं अर्थात तो उनके मत में क्षणिक विज्ञान रहेगा और वो क्षणिक विज्ञान कर्ता कर्म ध्वन होगा वही स्वयं को प्रत्यक्ष करेगा किंतु दूसरे कोई भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे क्या दोष होगा कर्तिकर्म दोष ते तो कि कर्ता भी होगा कर्म भी होगा यह संभव नहीं है तो जो ज्ञान विशेष अभाव ज्ञान विशेष है तो होने से आपत्ति अभाव की प्रत्यक्ष ही नहीं होगी प्रत्यक्ष ही नहीं होगा और दूसरा काल विशेष काल का प्रत्यक्ष है? काल का प्रत्यक्ष भर्त जी को होता है बाक्यों को नहीं तत् न प्रत्यय अस्ती प्रत्यय पुंगलिंग होता है न तो प्रत्यय अस्ती यत्र कालो न भाषते ऐसे भर्तिक वाक्य हैं, तो प्रत्यय शब्द तो पुंगलिंग है अच्छा तो अर्थात तो भर्तृरी कहते ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता है कि जिसमें काल का भाग यत्र कालो न भाषते अच्छा न प्रत्यय प्रत्येक लोग यो न भाषते अर्थात तो ऐसा कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो रहा है कि जिसमें काल का भान नहीं हो रहा है ये दूसरे लोग नया इकलो काल का प्रती स्वीकार नहीं करते अर्थात काल का प्रत्यक्ष होगा ये नहीं होगा क्या चीज ये नया इकलो काल को प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं तो ये लोग जो कहते हैं कि घटो अस्थि अर्थात तो यहाँ काल को काल को प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं हाँ ये लोग काल को प्रत्यक्ष नहीं मानते किंतु तो वहाँ काल का भान ये लोग कैसे लेते हैं अच्छा अभी तो स्मरण नहीं है इसका यह तो अर्थात दो नंबर टिप्पणी अभी देखेंगे एक नंबर टिप्पणी अच्छा हम जो कहा कि बौद्ध मतों को लेकर के ये महाराषि वहां ऐसे कहे हैं ये टिप्पणी हम लोग देखेंगे ये किंतु बौद्ध मत के अनुसार नहीं कर रहा है ये ज्ञान विशेष काल विशेष नया एक लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अभाव काल विशेष अर्थात भूतल में घटा भाव है ये घटाभाव क्या है कहते हैं विशेष काल है आगे घटा आ जाएगा तो ये काल नहीं रहेगा तो इसलिए अभाव एक काल विशेष है कोई अन्य पदार्थ नहीं है जैसे सांख्य योग वाला भी कहते हैं ये अभाव क्या पदार्थ है कहते हैं कि अधिकरण का एक विशेष अवस्था है अवस्थान्तरण तो यीमांसा का लोग भी इसी प्रकार अवस्थान्तरम कहते हैं तो अभाव क्या है कहते हैं भावांतरम ये मीमांसा का भट्ट भी इस प्रकार कहते हैं तो इसी प्रकार की वो कहते हैं काल विशेष अभाव तो फिर वो काल विशेष नहीं रहा भट्ट आ गया तो फिर अभाव नहीं रहा इस प्रकार कहते हैं अप्रत्यक्ष प्रत्ये आगे देखिए एक नंबर टिप्पणी यस्मिन काले भूतले घटाभावत्व तो या स्वीक्रियते तो अभी जो लोग कहते हैं कि ये अभाव क्या है ज्ञान विशेष वो लोग अभी कहते हैं क्यों ये है ज्ञान विशेष कहते हैं यस्मिन काले भूतले घटाभावत्वम तो या स्वीक्रिय नयको कह रहा है वो तत्काल उत्पन्न उस काल में उत्पन्न होने वाले तद भूतल विषयकानी उस भूतलों को विषय करने वाले क्या है उसका नीचे कहते हैं ज्ञान आनी अच्छा उसमें टिप्पणी नहीं है ठीक है सुन लीजिए तो ये जो लोग ज्ञान विशेषक अभाव अर्थात ज्ञान विशेष कहते हैं तो लोग कहते हैं कि जिस समय में भूतल में घटा भाव है उस समय में ज्ञान किस प्रकार होता है तथा तो भूतल विषय काणी ज्ञान उस भूतल को विषय करने वाले ज्ञान होता है और भूतले घटो नास्ती इत आकारणी और ज्ञान का आकार क्या है भूतले घटो नास्ती ये जो ज्ञान हुआ इदम भूतलम इत्यादिया कारकाणी अपीवा इदम् भूतलम् पहले कह दिया भूतले घटो नास्ती इस प्रकार के अथवाईदम भूतलम घट का अभी और बात ही नहीं मतलब घटाभाव तो है और उसका कोई और मतलब संबंध नहीं है केवल इदम् भूतलम् क्यों जैसे मीमांसक लोग कहते हैं घटाभाव को तो भूतलम ये घटाभाव ये कहाँ आपका प्रतीति आएगा वो तो केवल इदम भूतलम इतना ही प्रतीति हो रहे हैं ज्ञानी एव तो केवल ज्ञानी हो रहे है इसलिए अभाव ये क्या पदार्थ है क्या ज्ञानी है यही अर्थात इदम भूतलम अथवा घटा भाव वूतलम भूतले घटो नास्ति इस प्रकार की जो ज्ञान हुआ यही ज्ञान ही अभाव है तो जो कहते ना ज्ञान विशेष एव अभाव तो ये अर्थ हो गया ये जो ज्ञान हुआ एकदम भूतलम घटा भाव भूतलम भूतले घटो नास्ति इस प्रकार की जो ज्ञान होता है ये ही अभाव है भूतले घटो नास्ती प्रतित प्रतित अर्थात ये ज्ञान में नास्ति बोलकर के जो ज्ञान हो रहा है ये ज्ञान इसे ज्ञान ही अभाव है अर्थात अभाव कुछ अलग पदार्थ नहीं है अभाव आ रहे जैसे मीमांस को ले कर घटा भाव क्या है भूतल है इसी प्रकार की ये ज्ञान है तो एक, एक खाली अभाव का ज्ञान हो रहा है तो अर्थात ये ज्ञान ही यही अभाव है अर्थात अंतिम बौद्ध वाला जैसे आ गया किंतु थोड़ा अंतर है वो लोग खाली अभाव को मतलब ज्ञान रूप नहीं कर रहे हो तो सभी को ज्ञान रूप कह देते हैं अभाव है तो अभाव का ज्ञान मतलब इस प्रकार के एक ज्ञान आ रहे हैं अर्थात ये जो विषय है विषय ज्ञान से भिन्न नहीं है यही तात्पर्य हो गया उसका जैसे बौद्ध लोग कहते हैं किंतु बौद्ध में इतना अंतर है कि भाव भी ज्ञान से भिन्न नहीं है यहाँ किंतु अभाव ज्ञान से भिन्न नहीं इतना कह रहे हैं आगे दे दिया घटत्व विशिष्ट निरूपित घटत्व विशिष्ट कौन हो जाएगा घट घट निरूपित घट निरूपित अर्थात घट का अभाव अर्थात घटा भाव घटा भाव अनुयोगिता प्रकारेण भाषंते अभी घटा भाव जा करके ये ज्ञान में विषयिता संबंध से रह जाएगा तो यही हो गया अनुयोगिता अर्थात घटा भाव जा करके ज्ञान में रह गया अनुयोग हो गया ज्ञान ज्ञान में रहा अनुयोगिता यही ज्ञान में अनुयोगिता क्या है कोई विषयिता ज्ञान विषय ही है अभाव विषय है तो विषयिता संबंध है न अभाव जा करके ज्ञान में रह गया तो रहने से यही ज्ञान ही अभाव है अर्थात अभाव विशिष्ट ज्ञान होकर के कहेंगे कि ज्ञान ही अभाव है अर्थात अभाव ही ज्ञान से भिन्न नहीं है इस प्रकार की कह दिया अरे काले भूतले घटो नास्ति नस्ती तो तत्लव तो भूतले घटो नास्ति इति प्रतीत तो यहाँ काल ही अभाव हो गया कौन सा काल है? जिस काल में भूतले घट भूतले घटो नस्त ये जो काल हुआ, ये काल ही अभाव अभा हो गया प्रतीत अनुयोगिता प्रकारेण भासते जिस काल में भूतले घटो काल हो गया अन्योगी काल में रहा अन्योगिता तो यही अनुयोगिता प्रकार यही अर्थात अभाव हो गया तो काल में अनुयोगिता रह गया तो ये काल ही अभाव रूप हो गया अर्थात अभाव आकर के काल में अनुयोगिता संबंध से रह गया तो इसलिए काल ही अभाव रूप इस प्रकार के कुछ लोग कहते हैं वो ठीक नहीं है किंतु उस, क्योंकि उसके प्रतीति नहीं होगी फिर आज जी यहाँ तक तो कलअष्टमी अवकाश रहेगा शंकरं शंकराचार्यं केशव बाधराय सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वरो गुररात्मी मूर्तिभागि व्योम व्याप्तहाय दक्षिणमूर्त नमः शांति शांति शांति